संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व वृषक अचल और नील आदि का वध शकुनी और कर्ण की पराजय संजय ने कहा भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे उधर से गंधराज सुबल के दो पुत्र वृषक और अचल आ पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे फिर दोनों एक साथ तीखे भाणों से उन्हें बीनने लगे तब अर्जुन ने अपने पहने बाणों से वृषक के सारथी धनुष छत्र ध्वजा रथ और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूहों से बीन कर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गंधार वीरों को यमलोक भेज दिया वृषक के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे इसलिए उससे कूद वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया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 श्री कृष्ण और अर्जुन को मोह में डालने के लिए माया की रचना की उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले पत्थर सतग्नि शक्ति गदा परी तलवार शूल मुद्गर पट्टी रिष्टि नख मूछल फरसा छुरा छिक वस्त्रदंत अस्थि संधि चक्र बाण और प्रात आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी गधे ऊट भैंसे सिंह व्याघ्र चिते रीछ कुत्ते गिद्ध बंदर सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही सहसा बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को मारने लगे अर्जुन के सुदृढ़ सहायकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर जोर से चित्कार करते हुए नष्ट हो गए इतने ही में अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी परंतु उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जल धाराएं गिरने लगी तब अर्जुन ने आदिस्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुगा दिया इस प्रकार शकुनी ने अनेकों प्रकार की माया रची किन्तु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सब का नाश कर दिया जब सम्पूर्ण माया का नाश हो गया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 और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे एक ही बाढ़ से आहत होकर वे प्राणहीन हो धरासाई हो जाते थे मारे गए मनुष्य हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि अद्भुत शोभा हो रही थी सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को छोड़कर चल देता था मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष् बाणों से पांडव सेना को छिन्न भिन्न करने लगे अद्भुत पराक्रमी जिस समय उन को में अद्भुत युद्ध होने लगा दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगा उसे इस प्रकार संहार करते देख अस्वस्थाम ने हंसकर कहा नील तुम तो अपनी बाणाग्नि से इस अनेकों योद्वाओं को क्यों भस्म कर रहे हो साहस हो तो केवल मेरे साथ लड़ो यह लड़का सुनकर नील ने बाणों से अश्वस्थामा को बिंद दिया तब उसने भी तीन बाण मार कर नील के धनुष ध्वजा और छत्र को काट डाला यद एक नील हाथ में ढाल तलवार ले रस से कूद पड़ा और अश्वस्थामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील के कुंडल से मस्तक को काट गिराया नील पृथ्वी पर गिर पड़ा उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ इतने में ही अर्जुन बहुत से संसप्तकों को जीतकर, जहां जहाँ पांडव सेना का संघार कर रहे थे वहां आ पहुंचे और कौरव योद्वाओं को अपने शस्त्रों की आग में जलाने लगे उनके शहस्त्रों बाणों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार घुड़सवार और पैदल थनिक भूम पर गिरने लगे कितने ही आर्त स्पर्शी कराहने लगे कितनों ने गिरते ही प्राण त्याग दिए उनमें से जो उठते गिरते भागने लगे उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा भागती ही कौरव हा कर्ण हा कर्ण ऐसे पुकारने लगे शरणार्थियों का वह करुण सुनकर वीरों डरो मत ऐसा कहकर कर्ण कर अर्जुन का सामना करने चला कर्ण अस्त्र अस्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ था उसने उस समय आग्नेयास्त्र प्रकट किया परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया इसी प्रकार कर्ण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाणों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाथ किया तब धृष्ट दुम्न भीम और सातिकी भी वहाँ पहुँच कर्ण को अपने बाणों से मिलने लगे कर्ण ने भी तीन बाणों से उन तीनों वीरों के धनुष काट डाले तब उन्होंने कर्ण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों का के समान गर्जना की कर्ण भी तीन तीन बाणों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाण बरसाता हुआ गरदने लगा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 और तलवार से कर्ण पक्ष के पंद्रह वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ आए इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्ण को दस उसके और घोड़ों को पांच भाड़ों से बिंद डाला इसी प्रकार धृष्ट भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निषद देश के राजा बृहद छत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने सिंहनाथ करते हुए तिहत्तर बाणों से कर्ण को बिंध दिया इसके बाद सातिकी ने भी दूसरा धनुष उठाया और चौसठ बाणों से कर्ण को बिंध कर सिंह के समान की। फिर दो बाणों से उसने कर्ण का धनुष काट दिया और तीन बाणों से उसकी बाहुओं तथा छाती में प्रहार किया कर्ण सातिकी रूपी समुद्र में डूब रहा था उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल रथी और हाथी सवार योद्धा कर्ण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े दूसरी ओर धृष्टधुम्न भीमसेन अभिमन्यु नकुल और सहदेव सातकी की रक्षा करने लगे इस प्रकार वहां समस्त धर्मधारियों का नाश करने के लिए महाभयानक संग्राम छिड़ गया आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा इतने में अस्ताचल को चला जा चुका तब दोनों ओर की थकी मांदी एवं लोहलुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे धीरे अपने शिविर को लौट आई